श्री शारदा देवी दक्षिण में रामनाथ के राजा ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया था कि वे मंदिर के रत्नागार को खोलकर कर को दिखाएं और यदि वे कुछ चाहें तो उसी समय उपहार स्वरूप उन्हें दे दें कर्मचारी से यह सुनकर श्री माँ सोच ही न सकी कि आखिर भंडार में उनके लायक हो ही क्या सकता है इसीलिए वे बोली मुझे और ज़रूरत ही क्या है हमें जो चाहिए उसके तो शशि ने ही व्यवस्था कर दी है फिर भी यह जानकर कि वे लोग दुखित होंगे बोली अच्छा राधू को यदि कुछ जरूरत हो तो ले लेगी वे राधू से बोली देख तुझे यदि कुछ जरूरत हो तो ले सकती है सीमा ने शिष्टाचार के ख्याल से ऐसा कहा सही पर रत्नागार के चमकीले चमकते हीरे जवाहारात पर नज़र पड़ते ही उनका हृदय धड़कने लगा और वे व्याकुल हो श्री राम के चरणों में प्रार्थना करने लगी ठाकुर राधु में कोई वास्ता ना आए श्री रामकृष्ण ने उनकी विनती सुन ली सब देखकर राधु बोली यह क्या लूँ यह सब मुझे नहीं चाहिए अपनी लिखने की पेंसिल मैंने खो दी है बस एक पेंसिल खरीद दो श्री माँ आराम की सांस ले बाहर आई और रास्ते की दुकान से उन्होंने दो पैसे की एक पेंसिल खरीद राधू को दे दी श्री माँ की तीर्थ यात्रा के, के संगीय और सेवक स्वामी धीरानंद ने एक दिन सरला देवी से कहा था ये अनाच्छादित रामेश्वर लिंग को देख श्री सहसा बोल उठी थी जैसा रख गई थी ठीक वैसा ही है पास में जो थी उन्होंने पूछा था माँ यह क्या बोली तब माँ ने आत्मसमरण करके मुस्कराते हुए कहा था वैसे ही कुछ मुंह से निकल गया रामेश्वर दर्शन के बाद जब श्री कलकत्ता आई तब कोलपाड़ा के केदार बाबू ने पूछा रामेश्वर आदि को कैसा देखा श्री ने उत्तर दिया बेटा जैसे रख आई थी ठीक वैसे ही है उसी समय पास के बरामदे में पर पास के बरामदे से गोलाप मान जा रही थी यह बात उनके कानों तक पहुंची उन्होंने तुरंत माँ के पास आकर पूछा ऐ क्या बोली माँ माँ ने जरा चौंक कर जवाब दिया नहीं तो बोलूंगी भला क्या यही कहती हूं कि तुम लोगों से जैसा सुना था ठीक वैसा ही देख बड़ा आनंद हुआ था गुलाब माँ ने भी जोर दे कहा नहीं माँ मैंने सब कुछ सुन लिया है अब बात बदलने से क्या होगा क्यों केदार इतना कहती ही वे चली गई तथा तो सबसे यह कह दिया भक्तों का विश्वास है कि उन जिन्होंने त्रेता युग में श्री रामचंद्र की प्रेयसी जन्मदुखनी सीता देवी के रूप में अवतीर्ण हो समुद्र के किनारे बालुका निर्मित शिवलिंग की पूजा की थी वे फिर कलयुग में सर्वसहा अशेष कल्याण में भक्तजननी के रूप में अवतीर्ण हुई हैं और स्वप्रतिष्ठित लिंग को इतने समय के पश्चात ज्यों का त्यों देख सहसा पारिपार्श्विक अवस्था को भूल गई और त्रेता युग में उपनीत हुई थी इसलिए उनका उस समय का अनुभव अज्ञात रूप से अपने आप इस प्रकार फूट पड़ा था रामेश्वर से रेल द्वारा चौदह पंद्रह मील दूर टापू के दूसरे अंचल धनुष तीर्थ में सीमा का जाना न हो सका वहाँ सोने या चांदी के धनुष बाढ़ से समुद्र की पूजा करनी पड़ती है इसलिए सीमा ने चांदी के धनुष बाढ़ के साथ दो सेवकों को वहाँ पूजा करने के लिए भेज दिया रामेश्वर से लौट सभी एक दिन मदुरा में ठहरे और उसके बाद मद्रास आए कुछ दिन मद्रास में ठहरने के बाद ही श्री रामकृष्ण देव का जन्मदिन आ पड़ा सिमा के रहने से उस साल उत्सव विशेष रूप से जमा था उस दिन किसी किसी ने उनसे दीक्षा भी ली थी उत्सव के बाद मार्च 1911 के अंत में दस क्षेत्र को वे बेंगलोर के लिए रवाना हुई बेंगलोर का श्री रामकृष्ण मठ शहर के जिस अंश में अवस्थित है वह उस समय अत्यंत सुंदर तथा निर्जल था वर्तमान समय में यद्यपि नगर भर में मकानों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है तथापि यह प्रस्थन निर्मित आश्रम लंबे चौड़े भूमिखंड के बीच होने के कारण उसकी निरवता में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने पाई है आश्रम अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से सुशोभित है सामने प्रशस्त बुल टेंपल रास्ता है जो कि पास के विख्यात वृषभ मंदिर तक गया है उस मंदिर में एक विशाल वृषभ मूर्ति के अलावा और कोई देवता नहीं है वहाँ रोज सैकड़ों जन पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं श्री माँ तथा उनके साथियों को आश्रम में ही रहने दिया गया साधु और सेवक भक्त सब वहीं बाहर तंबू में रहे श्री माँ के शुभागमन का समाचार बिजली की भांति सर्वत्र पहुंच गया और झुंड के झुंड भक्त आ आकर प्रणाम करने तथा पुष्पांजलि चढ़ाने लगे उनके लाए फूलों के प्रतिदिन ढेर लग जाते थे बंगलौर में माँ प्राय एक सप्ताह थी एक दिन अपराह्न में स्वामी विशुद्धानंद उन्हें गाड़ी में बिठाकर पास ही आश्रम के पीछे गबीपुर के टेंपल गुहा मंदिर तक टहलाने ले गए थे सीमा ने गाड़ी से उतरकर मंदिर के दर्शन किए और फिर गाड़ी पर चढ़कर आश्रम लौट आई जाने के समय आश्रम के आंगन में आश्रम वासियों के सिवा और कोई न था पर लौटने के समय फाटक पर पहुंचते ही लोगों का भारी जमाव देखा गया माँ की गाड़ी की आवाज़ सुनते ही सभी यंत्रवत उठ खड़े हुए और फिर दूसरे ही क्षण साष्टांग हो धरती पर पड़ गए इस दृश्य से अभिभूत हो माँ वहीं गाड़ी से उतर पड़ी तथा दाहिना हाथ उठाकर अभय देती हुई प्रायः पाँच मिनट तक खड़ी रही उस समय चारों ओर निस्तब्धता थी पर उस शांति के बीच भी मानव अज्ञात रूप से किसी शक्ति की क्रिया चल रही थी जिसके स्पंदन से सभी विबल थे कुछ देर बाद श्री धीरे धीरे आश्रम में जा श्री रामकृष्ण के चित्र के सामने बड़े घर में बैठ गई भक्तगण भी बैठे वहाँ भी वही मौन व्याख्यान और उसी से सभी संशयों का निरसन गहरी निरवता को भंग करती हुई सीमा पास में बैठे विशुद्धानंद से बोली इन लोगों की भाषा तो मैं जानती नहीं हूँ यदि इनसे दो बातें कर पाती तो इन्हें कितनी शांति मिलती विशुद्धानंद जी ने भक्तों को अंग्रेजी में यह बता दिया तब वे सब बोले नहीं नहीं यह ठीक है यही ठीक है इसी से हम लोगों का हृदय आनंद से भर गया है ऐसे क्षेत्रों में मुख की भाषा की कोई आवश्यकता नहीं धन्य जननी और धन्य तुम्हारी संतान और एक सायंकाल की बात है आश्रम के पीछे उसी की जमीन में एक छोटी सी पहाड़ी है शाम होने के कुछ पहले माँ दूसरे दो एक जनों के साथ उसके ऊपर जाकर सूर्यास्त देख रही थी जब स्वामी रामकृष्णानंद जी को यह खबर मिली तब जैसे विफल हो बोल उठे ऐ मां पर्वत वासनी हुई हैं और जल्दी उस तरफ बढ़े संवाद देने वाले को यद्यपि इसका तात्पर्य समझ में नहीं आया तो भी वह उनके पीछे पीछे चला स्वामी रामकृष्णानंद जी अपने शोर शरीर के कारण तेज चल नहीं पा रहे थे फिर उस छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ने में वे हाँफने लगे पर इस तरह उनका ध्यान ही न था हाँफते हाँफते वहाँ पहुँचे उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और श्री मां के श्रीचरणों में माथा रखकर स्तौ तो पाठ करने लगे सर्वंगल महांगल्य शिवे सर्वार्थाधि केरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते सृष्टिस्थिति विनाशा शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमो सुते परित्राण परित्रपरायणे सर्वस्ार्थ हरी देवी नारायणी नमोस्ते और कहने लगे कृपा कृपा श्री उनके सिर पर हाथ फेरने लगी मानो अबोध संतान को शांत कर रही हो धीरे धीरे रामकृष्णानंद जी ने प्रकृतिस्थ हो विदा ली मठाध्यक्ष के अनुरोध से श्री ने उस पहाड़ी पर पश्चिम की ओर मुंह किए बैठकर जब भी किया था वह स्थान उस समय से एक तीर्थ बन गया है बेंगलोर में एक मजे की घटना हुई थी श्री बड़े कमरे के एक तरफ साधारण पोशाक में अनाडंबर भाव से बैठी थी और उस देश की भक्त स्त्रियां आ आकर उनके दर्शन करती थीं उन लोगों के साथ एक संभ्रांत परिवार की महिला भी मूल्यवान वस्त्र और अलंकार पहने वहां आई और कमरे के बीच बैठ गई कुछ देर बाद कई और स्त्रियां आईं और उस ऐश्वर्यमयी को वहाँ देख उन्होंने सोचा कि यही माँ होंगी इसीलिए उसे ही प्रणाम करने को वे उद्यत हुई वह महिला तब अपनी भाषा में आपत्ति करने लगी इस पर भी वे लोग विचलित न हो प्रणाम करने को आगे बढ़ी आखिर वह धनी महिला उठ खड़ी हुई और जोर जोर से उनको मना करने लगी लेकिन तब तक सब ने उसे घेर लिया और सभी उनके चरण स्पर्श के लिए व्याकुल हो उठी तब बड़ी मुश्किल से वह उन लोगों के बीच से बाहर निकल पाई पास ही बैठी मां ने सब कुछ देखा और भाषा न समझने पर भी सारा मामला समझ लिया ऐश्वर्य की इस विडम्बना पर वे जरा मुस्कराई बंगलौर में सात दिन रहने के बाद श्रीमा अपने संगियों के साथ मद्रास चली आई फिर वहां दो एक दिन विश्राम करने के बाद कलकत्ते के लिए रवाना हुई वे लोग रास्ते में राजमुंद्री के स्थानीय जिला जज श्री एम ओ पार्शसारथी अयंगार के घर अतिथि हुए और वहाँ एक दिन विश्राम एवं गोदावरी स्नान किया राजमुंद्री के बाद उन लोगों का दूसरा पड़ाव पुरी में था इस बार यहाँ वे क्षेत्रवासी के मठ में न रह समुद्र के पास बलराम बाबू के ही एक दूसरे मकान शशि निकेतन में तीन चार दिन ठहरे और अंत में 28 चैत्र को अप्रैल 1911 के मध्य में कलकत्ता वापस पहुंचे इस तीर्थ दर्शन के बाद श्री ने जिस दिन बेलूर मठ में प्रथम पदार्पण किया उस दिन बड़ी धूमधाम के साथ उनका स्वागत किया गया अनेक दिन तीर्थाटन के फलस्वरूप उनका तन मन बड़ा प्रफुल्ल था इससे भक्तों के हृदय में भी अपूर्व आनंद का संचार हुआ था विशेषकर दक्षिण देश में उनकी उपस्थिति तथा अव्यक्तवाणी की महिमा जिस प्रकार प्रकट हुई थी उससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं था इसीलिए श्री जगदम्बा को अपनी आंतरिक भक्ति ज्ञापित करने के लिए सभी अत्यंत उत्सुक थे मठ के प्रवेश द्वार पर मंगलघट और केले के खंभे रखे गए तथा तो दोनों ओर शताधिक भक्त हाथ जोड़ कतार बांधे खड़े हो गए माताजी की गाड़ी देखते ही दो एक बम छोड़े गए और प्रवेश द्वार से श्रीमा अपनी संगिनियों के साथ मंथर गति से जैसे ही आगे बढ़ने लगी वैसे ही भक्तों के मुख से निकल पड़ा सर्वमंगल मांगल्य इत्यादि प्रणाम मंत्र स्वामी ब्रह्मानंद ने आदेश दिया कि उस अवस्था में कोई भी श्री के चरणों का स्पर्श करके प्रणाम नहीं कर सकेगा श्रीमां निर्विघ्न आगे बढ़ती गई उनकी सारी देह वस्त्र से आच्छादित थी मानो विशुद्ध सफेद कपड़े से ढकी एक सचल सात्विक प्रतिमा मठ के दक्षिणी ओर से उत्तर को चल रही हो अचानक पता नहीं कौन जल्दी से कतार से अलग हो श्री के सम्मुख आया और चट से चरण वंदना करके आंखों से ओझल हो गया तब ब्रह्मानंद जी विनोद से पुकार कर बोले पकड़ो पकड़ो कौन है कौन है मालूम हुआ कि वे खोका महाराज स्वामी सुबोधानंद जी थे इस पर सभी हंस पड़े सीमा को मठ में ले जाकर ऊपर के कमरे में बिठाया गया उस समय नीले काली कीर्तन नीचे काली कीर्तन चल रहा था ब्रह्मानंद जी विभोर होकर सुन रहे थे सहसा देखा गया कि उनका शरीर स्थिर है और हुक्के का नल बहुत पत पहले हाथ से छूट गया है बहुत देर तक ऐसा होने से श्रीमा को खबर दी गई उन्होंने ब्रह्मानंद जी के कान में एक मंत्र सुनाने का आदेश दिया इससे विचित्र फल निकला महाराज व्युथित हो गए गायकों को उत्साह देते हुए बोले हाँ चलने दो चलने दो ऐसा मालूम पड़ा जैसे वे कुछ क्षण के लिए ही अन्य हुए थे श्री को जब श्री रामकृष्ण का प्रसाद दिया गया तब उन्होंने थोड़ा सा लिया और बाकी सब नीचे भेज दिया भक्तों ने आनंदपूर्वक प्रसाद लिया शाम को जब वे विदा होने लगी तब फिर कई बम छोड़े गए और यह पुण्य समारोह समाप्त हुआ